भद्रं भद्र कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रंपे मजज्रा स्रए रंगे सुषुवागुशस्तनुरीसे मदेवित तंजायु स्वस्ती न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्तिनो नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति शकर शंकराचार्य केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिनेोमवदव्याय दक्षिणामु शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के तीन प्रकरणों का विचार संपन्न हुआ चतुर्थ प्रकरण का विचार आज प्रारंभ होना है टीकाकार पूर्ववर्ती तीन प्रकरणों से जिस अर्थ को विस्तार से बताया गया उस अर्थ का कथन करते हुए बता रहे हैं इस आने वाले प्रकरणों के साथ पूर्व प्रकरण का एक प्रकार से संबंध इसलिए पहले भाष्य की अवतरण जो टीका है इसे देखिए एवं कर्म विद्या गति विद्यागतिश्रवणेन विरक्तस्य। प्राण विद्याया मतो अत या चितिकाग्र्यशुद्धिम अतएव साधनचतुवत मुख्यािण परोक्त प्रश्न आरभते अथ इति तो एवं कर्म विद्यागतिश्रवन तो इस प्रकार जो अपरा विद्या है कर्म और उपासना रूपा और उसकी गति यानी फल तो कर्म और विद्या शब्दित अपरा विद्या के फल को सुना वह अपरा विद्या का फल मार्ग त्रय से जाकर के ही प्राप्त होता है अपरा विद्या के अनुष्ठाता को अपरा विद्या का फल प्राप्त होगा मार्गद्वय से और निषि कर्म और चिंतन का फल प्राप्त होगा तृतीय मार्ग से तो कहीं जाकर के प्राप्त करना पड़ रहा है अपरा विद्या के फल को का अर्थ है वह परिचिन्न है देशत और जाकर के जो प्राप्त होता है प्राप्ति है एक प्रकार से संयोग तो संयोग विप्रयोगानता के अनुसार संयोग का पर्यवसान होता है वियोग में तो जो गति पूर्वक प्राप्त हो रहा है तो कभी उससे वियोग भी, भी होगा उससे अलग भी होना होगा का मतलब अनित्य है तो इस प्रकार अपरा विद्या के फल को गमना गमन से युक्त सुन करके शुद्ध चित्त जो व्यक्ति हैं उस, उसे अपरा विद्या के फलगत दोषों का निश्चय होने से गमना गमनागमनादि अनित्यता दोष दृष्टिगोचर होने से अपरा विद्या के फल से विरक्त हो गया तो जिस साधन के फल से व्यक्ति विरक्त है तो फिर उसका उस साधन का उस व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं रहता तो अपरा विद्या का फल जो संसार संसार अंतपाती ब्रह्मलोक पर्यंत का अभ्युदय है उसके प्रति गमना गमन से युक्त होने के कारण वैराग्य हुआ है जिसे उसे अपराविद्या अनुपयोगी है इसलिए उसके अपेक्षित तो जो नित्य फल हैं निश्रेयस हैं उसके साधन की उसे अपेक्षा रहेगी उस साधन को खोजेगा उस साधन को बताने के लिए अवशिष्ट प्रश्न है ये बताए जा रहे हैं तो एवं कर्म विद्या गति गतिश्रवन विरक्तस्य प्राण चित्त विद्य चिकाग्र्यशुद्धिम अतएव साधनचतुवत मुख्यािण परोक्थ प्रश्न आरभ आरभते अपरा विद्या के फल से तो हो गया विरक्त इसलिए अपराविद्या से कोई प्रयोजन उसके जीवन में प्राप्तव्य रहा नहीं लेकिन अपराविद्या का जो ब्रह्म विद्या अधिकारत्व आधिकार, संपादक प्रयोजन है वो भी संपन्न हुआ है इसलिए कहते हैं प्राण चित्त ये मुख्य मुख्य का विशेषण है है ना उसका विशेषण है प्राण विद्य चित्त एक तत्सुदिता और अतएव साधन चतुष्टय वतो इन दो विशेषणों से युक्त जो मुख्य अधिकारी हैं वेदांत का तो प्राण उपासना से उसका चित्त शुद्ध हुआ लौकिक फल जिसे अपरा विद्या का नहीं चाहिए लेकिन अपरा विद्या का अनुष्ठान कर रहा है या कर चुका है तो वह उसके द्वारा अनुष्ठित अपरा विद्या उसे पराविद्या बनाएगी परा विद्या का अधिकारी होता है साधन चतुष्ट संपन्न साधन चतुष्टय है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदमादि और मुमुक्षा उसमें प्रथम जो साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक उसका उदय होता है शुद्ध चित्त में और चित्त की शुद्धि में उपयोगी है जिसे अपरा विद्या का जो लौकिक फल बताया गया है वह नहीं चाहिए उसके चित्त की शुद्धि तथा विक्षेप निवृत्ति में साधन बन जाती है अपरा विद्या प्राण विद्या ये प्राण विद्या यहां पर उपलक्षण है कर्म का भी अपरा विद्या तो कर्म और उपासना उभय रूपा है ना इसलिए प्राण विद्या को उपलक्षण समझना आ, कर्म का भी तो प्राण विद्या से तो चित्त एकाग्र प्राप्त हो गया और तत्शुद्धि इसमें तत्शब्द का अर्थ है चित्त ही और चित्त की शुद्धि ये होगा कर्म का फल जो लोकांतपाती फल से निरपेक्ष भाव से किया गया कर्म का अनुष्ठान चित्त को शुद्ध करेगा और की गई प्राण उपासना चित्त को विक्षेप रहित करेगी एकाग्र करेगी स्थिर करेगी उपासक का चित्त स्थिर होता है और निष्काम कर्म करने वाले का चित्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध तथा स्थिर चित्त में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय होता है फिर अनित्यत्वेन रूपेण निश्चित जो अपरा विद्या का फल है संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का उसके प्रति वैराग्य और नित्यत्वेन रूपेण निश्चित जो परमात्मा है मोक्ष है उसे पाने की इच्छा मोक्ष उत्पन्न होती है और ये जो मन और इंद्रिया इनमें मन की अशांति होती है जो विक्षिप्त मन है वही एक प्रकार से अशांत है और वो करता है अशांत करता है संसार के विषयों के प्रति राग-द्वेष मन के अंदर अशांति उत्पन्न करता जब अपरा विद्या का फल संसार अनित्य रूपेण निश्चित हुआ उसके प्रति वैराग्य हुआ तो मन को अशांत करने वाले संसार के विषयों के प्रति रागद्वेश न रहने से मन शांत रहेगा शम आएगा मन में मन है इंद्रिय अध्यक्ष तो इंद्रियों के विषयों के प्रति जिस मन में रागद्वेश नहीं है वह मन अपने अधीन व्यापार करने वाले इंद्रियों को किसी विषयों को प्राप्त करने के लिए या किसी विषय को हटाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा तो इसलिए मन का शम नाम का जो एक साधन है गुण है वह मनो क्या करेगा इंद्रिय निग्रह में हेतु बनेगा और इन दम आएगा शम दम और फिर शम दम के बाद आता है तितक्षा या उपरति क्रम क्या है उपरति श्रद्धा समाधान के बाद है नहीं नहीं तितक्षा शम दम तितीक्षा उपरति या उपरती पहले है दम के बाद ही उपरति तो उपरति है जब जो बाह्य व्यापार है इंद्रियों के स्वामी मन को इंद्रियों के व्यापार जनित फल की आवश्यकता नहीं है तो उन व्यापारों का परित्याग निवृत्ति ये उपरम है और यानी विविधिशा संन्यास और फिर तितिक्षा जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त द्वंद्व है उसको सहन करना और ये तितिक्षा के बाद श्रद्धा और समाधान जो हमें मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व कराने वाला वेदांत शास्त्र और वेदांत शास्त्र के अभिज्ञ स्त्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उनके वचनों के प्रति विश्वास ये होना जरूरी है वो श्रद्धा और मन को ज्ञान के साधन में निरंतर समाहित रखना अपने लक्ष्य में जिज्ञासु का लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति इसलिए ज्ञान की प्राप्ति जिससे हो उसी में हमेशा मन को लगाए रखना ये समाधान है तो ये साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है कौन अपरा विद्या का संसार अंतपाती फल की अपेक्षा किए बिना अपरा विद्या का अनुष्ठाता जो है वह विक्षेप तथा मल रहित तो अंतकरण वाला हो करके साधन चतुष्टय संपन्न होता और ऐसा जो चित्त एकाग्र तथा चित्त शुद्धि से युक्त साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है उसे मुख्य अधिकारी कहा जाता है उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व एक उसके अंतरंग सा, उसके साक्षात्कार के ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन का अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न तो पर विद्या उक्त्यर्थम प्रश्न त्रयम आरभ तो इन तीन प्रश्नों को बताया जाता है आने वाले जो अवशिष्ट तीन प्रश्न है इनका आरंभ हुआ ही है इसी के लिए मुख्य अधिकारी के अपेक्षित परा विद्या की प्राप्ति मुख्य अधिकारी को जिससे हो परवसायी परा पराविद्या अधिकारी को प्राप्त हो इसके लिए ये तीन प्रश्न है अवशिष्ट अब उन ती, तीन प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का आरंभ है अथहैनम इत्यादि से अथहैनम शौरायनी गार्ग्य पच ये हुआ एक प्रकार से भाष्य में अवतरण प्रतिग्रहण चतुर्थ प्रश्न के प्रथम कंडिका के प्रथम वाक्य का प्रतिग्रहण किया है अब भाष्कर भगवान संबंध भाष्य लिखते हैं पूर्व प्रकरणों के साथ उत्तर प्रकरणों का संबंध ज्ञापित करते हैं प्रश्न अपर विद्यागोचर परिसमाप्य इत्यादि से प्रश्न इत्यादि भाष्य का इत्यादिभाष्यवतरण है टीका में पूर्व विद्यमृत उत्तर प्रश्नारंभो व्यर्थ इत्यत प्रश्नारंभोंथ प्रश्न इति यदि कोई ये शंका करें कि जो पूर्व विद्या है पूर्व विद्या है अपरा विद्या प्राण उपासना द्वितीय तृतीय प्रश्नद्वय से निर्धारित जो प्राण उपासना उस प्राण उपासना से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है फल के रूप में बताया ना कि अमृतो अमृत भवति और अमृतो अश्नुते न हास्य भवति और मंत्र ने बताया ओ विज्ञा अमृतम अश्नुते तो प्राण उपासना का ही फल अमृतत्व की प्राप्ति जब पूर्व मंत्र पूर्व विद्या से बताई गई हैं, तो ये जो बाकी प्रश्न हैं, अवशिष्ट तीन इनका आरंभ व्यर्थ है प्रश्न प्रश्न उत्तर प्रश्न आरंभ व्यर्थ उत्तर प्रश्न से लेना अवशिष्ट तीन प्रश्न ये निरर्थक हैं इत आह इस प्रकार की शंका होने पर भास्कर भगवान ये बताते हैं कि प्रश्न प्रश्नत्रण अपर विद्यागोचरम सर्व परिस्य संसारम व्याकृत विषय साध्य साधन लक्षण अहते हैं तीन प्रश्नों से पूर्वर्ती यही प्राप्त हुआ क्या हुआ कहाँ पर हा पप्रक्ष हाँ, में विसर्ग नहीं चाहिए नहीं, नहीं चाहिए विसर्ग वो पूर्ण हाँ इसमें है वो, वो पूर्ण विराम होना चाहिए वहां पूर्ण विराम होता तो ठीक है पूर्ण विराम को ही विसर्ग के रूप में छपा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो पूर्ण विराम नए पुस्तक में ठीक किया है तो ये जो पूर्ववर्ती तीन प्रश्न हुए उससे तो अपर विद्या विद्यागोचरम संसारम सर्वं परिसमाप्य ऐसे लगाना तीन पूर्ववर्ती तीन प्रश्न से तो संसार तथा संसार के प्राप्ति के साधन को ही बताया गया है और वो संसार कैसा तो व्याकृत विषय व्याकृत कहते हैं कार्य को तो व्याकृत विषय का अर्थ है कार्यांतपाती तो कार्यांतपाती संसार का ही वर्णन हो गया है अपरा विद्या के विषय के रूप में पुरोवर्ती तीन प्रश्नों में और वो साध्य साधन लक्षणम ये भी संसार का विशेषण है वो कार्य कारणात्मक है साध्य रूप संसार का वर्णन प्रथम प्रश्न से हैं और साधन रूप जो संसार हैं उसका वर्णन द्वितीय तृतीय तीन प्रश्न इन दो प्रश्नों से हैं तो इसलिए पूर्व में जो बताया गया वह संसार रूप ही होने से अनित्य है अनित्यम इसलिए जो अमृत बताया गया है पूर्व में अमृतम अष्णु करके प्राण उपासना से वह अमृत मोक्ष रूप नहीं है वह सापेक्ष अमृत है मुख्य अमृत नहीं है इसे कहा जा रहा है भाष्यम टीका में देखिए अतो न तन मुख्यम अमृतत्वम इतर्थ अतः संसारम इति इस प्रतीक के बाद में है ना अतो न तन मुख्यम अमृतत्व तत् अपरा विद्या जो प्राण उपासना है उसका फलभूत जो अमृतत्व है वह मुख्य अमृत नहीं है अमृत अपेक्षितमृत वह तो संसार रूप ही अमृत है, अनित्य अमृत हैं। कतः संसारत्वे संसारकृत हेतु आह विषयमिति। व्यात विषय प्राण उपासना रूप अपरा विद्या के फलभूत अमृतत्व के में ये हेतु बताया जा रहा है व्याकृतत्व तो व्याकृतत्व हेतु आह व्याकृतत्व हेतु है व्याकृत विषय इति तो व्याकृत विषय का अर्थ करते हैं टीकाकार व्याकृत आश्रयम तद अंतर्गतम इत्यर्थ तद अंतर्गतम में तत् अर्थ है व्याकृत तो व्याकृत अंतर्गत ही अपरा विद्या का फल है प्राण उपासना का फल है व्याकृत कहते हैं कार्य को तो यानी कार्यांतर्गत ही फल है तो कार्य हैं उत्पत्ति वाला होने के कारण विनाशी भी होगा अनित्य होगा और साध्य साधन लक्षणम इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि साध्य साधन संबंधे न लक्ष्यते अभिव्यज्यते इति तथा अपराविद्या का फल कहते हैं इसलिए अभी संसार रूप है कि साध्य साधन भाव से लक्षित होता है न अभिव्यक्त होता है अभिव्यक्त होता का अर्थ है वेदांत में अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति है तो साध्य साधन संबंध से उत्पन्न होने वाला ये संसार है इसलिए भी वो मुख्य अमृतत्व तो नहीं है मुख्य अमृतत्व तो, तो साध्य साधन विलक्षण है आगे लिखते हैं टीका में एक वाक्य टीकाकार साध्य साधन लक्षणम का एक दूसरा अर्थ करते हैं एक अर्थ कर दिया साध्य साधन भाव से उत्पन्न होने वाला साध्य साधन भाव संबंध से उत्पन्न होने वाला वो साध्य साधन लक्षणम शब्द का अर्थ कर दिया दूसरा एक अर्थ करने जा रहे हैं टीका में टीकाकार यदा अपर ब्रह्मण प्राणस्य से साध्य साधन उभयात्मकवात वा तथा तथा, तथा यानी असाध्य साधन लक्षणम् तथा शब्द का तो ये अपरा विद्यागोचर जो संसार है इसे साध्य साधन लक्षण क्यों कहते हैं तो लक्षण शब्द का अर्थ है आत्मकूप स्वरूप तो साध्य साधन स्वरूप इस अभिप्राय से लिखते हैं अपर ब्रह्मणः प्राणस्य अपर ब्रह्म जो प्राण है ये प्राण उपासना का चरम फल है प्राण का सायुज्य प्राण का सायुज्य प्राप्त हुआ मतलब प्राण भाव प्राप्त हुआ और वो प्राण कैसा है स्वयं जो अपरा विद्या का फलभूत है वह प्राण साध्य रूप भी है साधन रूप भी है ये कहते हैं कि अपर ब्रह्मण प्राणस्य साध्य साधन उभयात्मकत्वात्। तो अपरा विद्या का प्राप्य अपर विद्या से प्राप्य प्राण साध्य साधनात्मक होने के कारण उसे साध्य साधन लक्षण कहा गया अपरा के फल को यहाँ या तो शुरू में वा या तो अंत में वा अधिक है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा यद व इत्यादि पंक्त यद वा वा इति अनयो अन्यतरत अधिकम और वहाँ नंबर भी नहीं छपा है पुराने पुस्तक में यदवा के पास में तीन नंबर होना चाहिए नए में दिया होगा पुराने में नहीं है यदवा के पास तीन नंबर और उसमें या तो शुरू में वा हो या तो अंत में एक ही वाक्य में दो बार वा एक ही अर्थ के लिए नहीं होता है ना हाँ तो आगे एक वाक्य हैं टीका में ही तथा इत्यतोपि संसारत्वम तस्मात्त्यमि संसार तस्मात्नी साध्य साधन रूप होने से अन्य हैं कार्य रूप होने से भी अन्य हैं साध्य साधन रूप होने से भी अन्य हैं और इसीलिए संसार रूप हैं तो तस्मात तस्मात्त्यम इत्यतोपि संसारत्वम तस्मात अनित्य मैंने साध्य सा, कार्यात्मक होने से और साध्य रूप होने से अनित्य है और अनित्य होने से संसार रूप है आगे हैं भाष्य में अथ इदानिम असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिव शातम अविकृतम अक्षर सत्यम पर विद्यागम्यम पुरुषाख्य सबाजाभ्यज वक्त उश्नत्र पूर्ववर्ती तीन प्रश्नों से क्या बताया गया ये तो बताया कि साध्य साधनात्मक संसार को बताया गया मोक्ष तो इससे विलक्षण है पराविद्या का फल इसलिए कहते हैं जो मोक्ष है ब्रह्मस्वरूप ही मोक्ष है और वो मोक्ष संसा अपराविद्या के फल से विलक्षण है इसे दिखाने के लिए अपराविद्या का फल जो संसार है वो तो साध्य साधन लक्षण था और ये जो पराविद्या का फल है मोक्ष वो है असाध्य साधन लक्षणम विरोध बताता है वह वैलक्षण्य बताता है तो अपराविद्या का फल साध्य साधन लक्षण है पराविद्या का फल मोक्ष जो मुख्य अमृतत्व है वह असाध्य साधन लक्षण है इसलिए अपरा विद्या जो प्राण उपासना है उसी से मुख्य अमृत अमृतत्व प्राप्त होगा यह नहीं कहा जा सकता अब प्राण उपासना तो साध्य साधनात्मक अमृत अमृतत्व को प्राप्त कराती है मुख्य अमृत अमृतत्व को नहीं असाध्य साधनम इसके विषय में टीकाकर अतिय के विषय में लिखते हैं टीकाकर आगे तो आगे हैं भाष्य में ही अप्राणम अमनो गोचरम अतिद्रिय विषय जो आत्मस्वरूप है मोक्ष निश्रेयस मुख्य अमृतत्व वह अतीन्द्रिय विषय है का अर्थ है इंद्रिय तो उसमें नहीं है इंद्रिय विषयत्व का अतिक्रमण करके रहता है इंद्रिय विषयम अतिक्रम्य वर्तते विषयम ऐसा लगाना अत्य विषय का विग्रह ऐसा होगा जो इंद्रिय विषयता का करके रहता है इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण क्यों करता है तो इसके विषय में पेलेटी का कारण इंद्रिय अतिय विषय का अर्थ यहां विग्रह करके बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयत्म अतिक्रांतम इति अव्यातम अकार्यम इत्य ये कार्य विलक्षण है इंद्रिय का विषय होता है कार्य व्याकृत और मोक्ष कार्य रूप नहीं है इसलिए अतिद्रिय है अतिद्रिय विषय माना जाएगा उसे अकार्य रूप है उसके अकार्य रूपता में अतीन्द्रिय विषयता में हेतु बताया जा रहा है पूर्ववर्ती दो विशेषणों से अप्राणम और अमनोगोचरम कहते हैं तत्र हेतु हेतु इति टीका में तत्र यानि मुख्य अमृतत्व के अकार्यव में अतीन्द्रिय विषयता में हेतु बताया जा रहा है कि वो अप्राण है अप्राण का अर्थ करते हैं कि प्राण और अमनोगोचरम इन दोनों का अर्थ करते हैं कि प्राणागोचरत्व तदात्मक कर्मेन्द्रिय अगोचरत्व अप्राण शब्द बता रहा है कि प्राण का अविषय है का अर्थ है प्राण है क्रियाशक्ति और उसी का विशेष स्वरूप है कर्म इंद्रिय विशेष तो क्रिया शक्ति प्राण से विलक्षण बता करके प्राणात्मक कर्म इंद्रिय अगोचरता अप्राणम इस विशेषण से मोक्ष में बताई गई मुख्य अमृतत्व में बताई गई और अमनोगोचरम इसमें मन की अभिशयता बता करके मन है ज्ञान शक्ति इसलिए ज्ञानेंद्रिय की भी अविषयता अमनोगोचरम शब्द से बताई जाती हैं इसे कह रहे हैं कि प्राणागोचरत्वेन तदात्मक कर्मेंद्रिय अगोचरत्व और मनोअगोचरत्व न ज्ञानेन्द्रीय अगोचरत्व उक्तम अप्राणम अमनोगोचरम इन विशेषणों से अतन्द्रिय विषयता में हेतु बताया गया कि वह कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का अविषय होने से अतिय है अब जो दूसरा विशेषण आ रहा है शिवम इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि सुख रूपता आह शिवम परा विद्या के फलरूप मुख्य अमृतत्व का स्वरूप निरतिशय सुख है उसमें निरतिशय सुख रूपता बताने के लिए ये विशेषण है शिवम् शिवम् ये विशेषण है और दूसरा विशेषण है शांतम तो शांतम का अवतरण है निवृत्त अनर्थत्वम आह शांतम इति तो शांत सुख शिवम शब्द ने बताया कि मुख्य अमृतत्व से सुख स्वरूप है और शांतम ये विशेषण बता रहा है उसमें दुख का लेश भी नहीं है दुख रहित है इसलिए लिखते हैं निवृत्त अनर्थत्व आह उसमें स्वभावत ही अनर्थ शब्दी तो दुख निवृत्त है यानी दुख से असंस्लिष्ट है ये शांतम शब्द ने बताया शांतम इस विशेषण ने अविकृतम यह विशेषण बता रहा है <coughs> निरति से सुख स्वरूप तथा शांत होने में मुख्य अमृत तत्व के हेतु बता रहा है अभिकृतम यह विशेषण इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि तत्र भाव विकार रही तत्व हेतुम हे आह तत्र शब्द से लेना सुख रूपत्व और निवृत्त अनर्थत्व के विषय में हेतु बताया जा रहा है अविकृतत्व को अविकृतम ये हेतु है विकृतम का अर्थ होता है विकार युक्तम अविकृतम का अर्थ हो जाएगा विकार रहितम विकार है छे भाव विकार तो भाव विकार रहितत्व छे भाव विकारों से रहित मुख्य अमृतत्व है छे भाव विकार हैं उत्पत्ति उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश ये छ के छे भाव विकार मुख्य अमृतत्व में नहीं है ये बताया जा रहा है ये अविकृतम इससे और जो इन छह भाव विकारों से रहित होगा वह दुखों से स्वभावतः ही रहित रहेगा असंश्लिष्ट रहेगा उसमें दुख का कोई संसर्ग नहीं रहेगा और सुखरूप होगा तो सुखरूप होने में तथा निवृत्त अनर्थत्व होने में हेतु हैं भाव विकार राहित्य उसे बताया गया अविकृतम इस विशेषण से तो टीकाकार अविकृतम इस विशेषण से कैसे अविकृतम और अक्षरम ये दो विशेषण छे भाव विकार रहित यह मुख्य अमृतत्व तो है करके बता रहे हैं इसे स्पष्ट करते हैं टीकाकार आने उत्पत्ति परिणाम वृद्धयो निषिद्धा आने अविकृतम इस विशेषण से उत्पत्ति परिणाम और वृद्धि नामक विकारों का निषेध हुआ और अक्षरम न क्षरती अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो इससे अपक्षय और विनाश नामक जो अंतिम दो विकार हैं इनका निराकरण होता है और अविकृतम इस विशेषण से ही प्रथम विकार जो उत्पत्ति है इसका निषेध होने से अर्थात उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व रूप द्वितीय विकार का भी निषेध हो जाता है इसे कहते हैं टीकाकार कि अक्षरमित अपय विनाशो निषिद्धौ उत्पत्ति निषेध है न तद अनंतर्भावी अस्तित्व निषिद्धम इस प्रकार छे भाव विकार रहित तो मुख्य अमृतत्व है इसे अविकृतम अक्षरम इन दो विशेषणों से बताया गया और एक विशेषण है सत्यम इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र सर्वत्र हेतु सत्यमिति अत्र सर्वत्र साध्य साधन विलक्षण होने में अतीन्द्रियव में और दुख रहित तो निरतिशय सुख स्वरूप होने में निर्विकार होने में हेतु है सत्यम और सत्य है और सत्य का अर्थ है हमेशा एक रस एक रूप ये सत्य का अर्थ करते हैं टीकाकार कालत्री एक रूपम इत्यर्थ तीनों कालों में एक रस है जो उसे कहा जाता है सत्य जिसका न आतीत में रूप बदला न वर्तमान में बदलता है न भविष्य में बदलेगा हमेशा एक रस रहने वाला हमेशा एकरस रहने वाला होने के कारण ही साध्य साधन विलक्षण है कार्य कारण का रूप तो बदलता रहता है कारण पहले होता है कार्य के स्थिति काल में वह कार्य रूप से अवस्थित रहता है फिर कार्य भविष्य में नहीं रहता वो कारण रूप में आ जाता है तो बदलने वाले हैं ये लेकिन यह कालत्रय में भी एक रूप है इसीलिए कार्य कारण विलक्षण है और इस प्रकार का मुख्य अमृत होने में हेतु बताया जा रहा है प्रमाण बताया जा रहा है पर विद्यागम्यम इत्यादि से पर विद्यागम्यम का अवतरण है टीका में त अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते इत्यादि वाक्यम मानम आह पर इति तो तत्र त्रे मुख्य अमृतत्व के इस रूप होने में प्रमाण बताया जा रहा है वह नित्य क्यों है सत्य क्यों है तो कहते इसलिए है कि वो कार्य रूप नहीं है और कार्य का फल भी नहीं है कर्म फल भी नहीं है कर्म फल विलक्षण है अभी तो ये परा विद्या का फल है जो अनुष्ठेय साधन का फल होता है वह सत्य नहीं होता तो अथ परा यदक्षरमिगम्यते इत्यादि वाक्यम मानम आह पर विद्यागम्यम तो पर विद्या से प्राप्य है पुरुषाख्यम इसका भी अवतरण है दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष मंत्रम आह पुरुषाख्यम मंत्रम अपि के पास में मानम मंत्रम अपि मानम आह ऐसा समझना मानम का पूर्ववाक्य से अवतरण लाना मानम यानि प्रमाणम तो जैसे ये पर मुख्य अमृतत्व के पर विद्या गम्यत्व में प्रमाण हुआ अथ परा ये तद अक्षरम अधिगम्य ते यह मंत्र ऐसे ये दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि वाक्य भी मंत्र भी प्रमाण है इस अभिप्राय से एक विशेषण दिया है और सब सबायाभ्यंतरम इस विशेषण का उतरण लिखते हैं टीकाकार कथम पुरुष शब्दोदित पूर्णत्म बाह्याभ्यंतर वस्तुभेदात अत आह सबाई कहते हैं इस मुख्य अमृत स्वरूप ब्रह्म को परमात्मा को पुरुष शब्द से बतायागा जो पूर्णत्व है पूर्ण कहते हैं भेद रहित को देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्न है अर्थ है अभिन्न है उसे कहा जाता है पूर्ण लेकिन पुरुष शब्द से कहा गया ब्रह्म में पूर्णत्व तो कैसे रहेगा क्योंकि उसमें बाह्य बाह्याभ्यंतर वस्तुकृत भेद ही रहेगा यदि बाह्य रूप होगा तो देखा जाता है बाह्य वस्तु से भिन्न होती है आभ्यंतर वस्तु आभ्यंतर वस्तु से भिन्न होती है बाह्य वस्तु परमात्मा को यदि बाह्य कहेंगे तो आभ्यंतर वस्तु से भिन्न होगा वो मुख्य अमृतत्व तो वस्तुकृत भेद रहेगा तो पूर्णता कहाँ रही फिर और यदि आभ्यंतर हैं तो बाह्य वस्तुओं का भेद रहेगा तो वस्तुकृत परिच्छिनता ही उसमें होने से पुरुष शब्द से बताई गई पूर्णता कैसे सिद्ध होगी इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने सबाह्याभ्यंतरम ये विशेषण जोड़ दिया वो सबाहभ्यंतर हैं का अर्थ है, है बाह्यत्वन और आभ्यंतरत्व रूपेण व्यवहार अवस्था में प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं वे उससे अलग सत्ता वाले नहीं हैं तदात्मक ही हैं ब्रह्म जिस मुख्य अमृत का वर्णन यहाँ पर हो रहा है वह मुख्य अमृत अधिष्ठान स्वरूप है बाह्यत्विन रूपेन प्रसिद्ध व्यवहार अवस्था में जो पदार्थ हैं आभ्यंतरत्वन रूपेन प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं वे हैं अध्यस्त और उनका अधिष्ठान यहाँ पर सत्यम शिवम इत्यादि शब्द से बताया जा रहा है शिवम शांतम इत्यादि शब्दों से उस अधिष्ठान को बताया जा रहा है और अध्यस्त का आपस में भेद होने पर भी बाह्यत्वीन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ आभ्यंतरत्वन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ इन दोनों का तो परस्पर भेद है किंतु इन दोनों का भी अधिष्ठान ये मुख्य अमृत होने से इससे ये दोनों भी भिन्न नहीं अभी तो तदात्मक है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अभिन्न हुआ करती है इसलिए वो आभ्यंतर भी है क्योंकि अभ्यंतर वस्तु भी उसी में कल्पित है और बाह्य भी है का अर्थ है बाह्य वस्तु भी उसी में कल्पित है बाह्याभ्यंतरत्व रूपे न कल्पित वस्तुएं उसी का विवर्त रूप है सर्प और माला का आपस में भेद होने पर भी माला भी रज्जु ही है और सर्प भी रज्जु ही है रज्जु के ही दोनों विवर्त हैं ऐसे इसी मुख्य अमृत के ही विवर्त हैं आभ्यंतर और बाह्य वस्तुएं इसलिए यह सब बाह्य सबाहभ्यंतर है तो थोड़ा इसका अर्थ करते हैं टीकाकार स एव बाह्य बाह्यार आत्मक स एव यानी यह मुख्य अमृत ही बाह्य आभ्यंतर पदार्थ के वास्तविक रूप से अवस्थित है तद व्यतिरिक तद उभय नास्ती यानी मुख्य अमृत के बिना न, न बाह्य पदार्थ की सिद्धि है न आभ्यंतर पदार्थ की सिद्धि है अजम उसका जन्म नहीं होता है इसलिए वो अज है तो पुरुषाख्यम पुरु सबाभ्यंतरम अजम वो निर्विकार हैं यानी जन्म रहित है उसका वर्णन करना बाकी है उसी का वर्णन करने के लिए ये अवशिष्ट तीन प्रश्न है इसलिए कहते हैं इति उत्तरम प्रश्नत्रयम त्रयम आरभ्यते प्रश्न त्रयम के विषय में टीकाकार लिखते हैं यद्यपि पंचम प्रश्नो अपर विद्या विषय एवं प्रणव उपासन विषयत्वात तो पंचम प्रश्न में तो प्रणव उपासना रही ओंकार उपासना उपासना रूप होने के कारण अपर विद्या रूपा है वो यद्यपि तो भी कहते हैं वह जो प्रणव उपासना है क्रम मुक्ति की साधन भूता है इसलिए उसका परम फल निर्विशेष ब्रह्म भावी है सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा तो प्रजापति विद्या तो प्रजापति विद्या तो तो हाँ, प्राण कार्य रूप है और कार्य रूप ताका प्रधानता से वहां वर्णन है और ये जो प्रणव है इस प्रणव का परब्रह्म से ध्यान करके ओ क्रम मुक्ति पा लेता है वहां पर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके तो प्रणोपासन विषयवाद तथापि तस् क्रम मुक्ति फलत्व निर्विशेष आत्मनि एव सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा पर्यवसा हाँ, तो तस्याने प्रणउपासन प्रणउ उपासना जो है क्रमु फलक होने के कारण निर्विशेष आत्मा में ही पर हो रहा है पंचम प्रश्न का भी इसीलिए सोपि पर विषय इति भाव सोपि में सकारर्थ हैं पंचम प्रश्न वो पंचम प्रश्न भी पर पुरुष विषयक ही समझना और बाकी चौथा और छठा तो है पर पुरुष विषयक अब प्रश्न की व्याख्या रूप भाष्य पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसे माक्षत्रा स्थिर